शो त्रशा गई एक बूंद से टॉक्स गिवन इनपोर बंदर इंडिया डिस्कोर्स नंबर फाइव भाषा है आज तक कोई परिभाषा नहीं हो सकी भविष्य में भी नहीं हो सकी सत्य को जाना तो जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता परिभाषाएं शब्दों है, होती हैं और सत्य शब्दों में कभी भी नहीं होता से ने आज से कोई तीन हजार वर्ष पहले एक छोटी सी किताब लिखी उस किताब का नाम है ताओ से उस किताब की पहली पंक्ति में उसने लिखा है मैं सत्य कहने के लिए उत्सुक हुआ हूँ लेकिन सत्य नहीं कहा जा सकता है और जो भी कहा जा सकता है वो सत्य नहीं हो है फिर भी मैं लिख रहा हूँ लेकिन जो भी मेरी इस किताब को पढ़े वो पहले ये बात ध्यान में रख ले कि जो भी लिखा पढ़ा कहा जा सकता है वो सत्य नहीं हो सकता बहुत अजीब सी बात से ये किताब शुरू होती है और सत्य की दिशा में लिखी गई किताब हो और पहली बात ये कहे की जो भी लिखा जा सकता है, तो है वो सत्य नहीं होगा जो भी कहा जा सकता है वो सत्य नहीं होगा फिर लिखा क्यों जाए फिर कहा क्यों जाए जो भी हम कहेंगे वो अगर सत्य नहीं होना है तो हम कहीं क्यों लेकिन जिंदगी के रहस्यों में से एक बात यह है कि अगर मैं अपनी अंगली उठाऊंगे और, और वो हो रहा चांद तो मेरी उंगली चांद नहीं हो जाती लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती है अंगली चांद नहीं है लेकिन फिर भी चांद की तरफ इशारा बन सकती है लेकिन कोई अगर मेरी अंगली पकड़ ले और कहा कहे कि मिल गया चांद तो भूल हो जाएगा। अंगली चांद नहीं है लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती है और उनके लिए ही इशारा बन सकती है जो अंगली को छोड़ दे और चांद को देखें अंगली को पकड़ ले तो अंगली इशारा ना बने की बन जाए सत्य सत्य नहीं है न हो सकता है लेकिन शब्द इशारा बन जाता लेकिन उन लोगों के लिए जो शब्द को पकड़ना ले जो शब्द को पकड़ना उनके लिए शब्द इशारा नहीं बनता सत्य और स्वयं के बीच दीवार बन जाता और हम सारे लोगों को शब्द दीवार बन गए हमने जितने शब्द पकड़ रखे हैं वो सभी दीवार बन गए सत्य के पास कुछ भी नहीं जो भी मैं कहूंगा अगर मेरे शब्द ही सुने तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा आप तक लेकिन अगर शब्द इशारा बन जाए और उस तरफ आंख उठ जाए जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं और जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं तो बहुत दूर है शब्द पृथ्वी के हैं, और जिस तरफ इशारा करते हो वो आकाश में फासला बहुत है शब्द और सत्य के बीच बहुत फासला है लेकिन कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है और गीता के शब्दों को कंटस्ट कर लेता है और सोचता है मिल गया धर्म जान लिया धर्म कोई आदमी कुरान पढ़ता है और आए तो कर लेता है और सोचता है जान लिया दर्द सब साथ हमारे हाथों में आके सत्य और हमारे बीच दीवार बन गए सब महापुरुष पकड़ लिए जाने के कारण इशारा नहीं पत्थर बन गए और ऐसी हालत हो गई है की जिनसे हमने यात्रा की होती उन्हें हमने रुकावट बना लिया कहते थे कुछ मित्र एक बार नदी पार किए, एक नाव में बैठकर। फिर तो जब वे नदी पार कर गए तो वे सोचने लगे कि जिस नाव में हमने नदी पार की है उस नाव को हम छोड़ कैसे दें? इस नाव का तो हम पर बड़ा उपकार है अगर ये नाव ना होती तो हम नदी पार ना कर पाते तो उन्होंने नाव को अपने सिरों को उठा लिया और में चले। लोगों से पूछने लगे ये क्या कर रहे हो हमने कभी तो लोगों को सिर पर नाव उठाए नहीं देखा तो उन लोगों ने कहा इस नाव के द्वारा अब हम नदी के प्रति इतने अकर्तव्य नहीं हो सकते हैं कि तो उसे नदी में छोड़ नाव को हम नाव को अपने सिर पर ले जाएंगे अब हम इस नाव को सदा अपने सिर पर रखेंगे क्योंकि इस नाव ने हमें नदी पार करवा दिया मुख्य चले कि तुम पागल हो गए नाव नदी पार करने के लिए है और फिर छोड़ देने के लिए और जो पागल नाव को सिर पर ले तो गएगा उससे तो अच्छा था कि वो नदी ही पार न ना करता नाव की से तो बचता शास्त्र और शब्द भी इशारे हैं किसी तरफ पार हो जाने के लिए लेकिन उन इशारों को लोग सिर ले लेते हैं फिर जिंदगी भर उन्हीं के नीचे दबते हैं और, है। और उसका कोई पता नहीं चलता जिसके लिए इशारे थे इसलिए दुनिया में हिंदू हो गए हैं मुसलमान हो गए हैं ईसाई हो गए हैं जैन हो गए हैं लेकिन सत्य के खोची नहीं हिंदू का क्या मतलब हिंदू का मतलब है कि कुछ शास्त्रों को एक आदमी ने अपने पकड़ रखा है और वो कहता है यही सत्य है। मुसलमान का क्या मतलब है मुसलमान का मतलब किन्हीं दूसरे शास्त्रों को किन्हीं दूसरे इशारों को उसने अपने सिर पर रख लिया है और वो कहता है यही सत्य और तो सारी दुनिया में सारे लोग शास्त्रों को सिर के लिए हुए खड़े अन्य आदमी आदमी है ना कोई हिंदू है न कोई मुसलमान हिंदू और मुसलमान बनाने वाला शास्त्र हिंदू और मुसलमान के बीच फासला क्या है शब्दों का फासला है उसमें एक तरह के शब्द सीखे मैंने दूसरे तरह के शब्द सीखे तो मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान तो तो है तीसरा आदमी ईसाई है बस क्या हूँ तीन आदमियों के बीच तरह के शब्दों की परंपराओं का और कोई फर्क एक आदमी ने अल्लाह सीखा है मुसलमान है एक ने सीखा तो हिंदू है दोनों के बीच दो शब्दों का और अल्लाह भी एक इशारा है और राम भी एक इशारा है मजे की बात ये है और जिसकी तरफ इशारा है वो न अल्लाह है न राम मुहम्मद भी एक उंगली बता के कहता है वो रात इसकी उंगली को तो जिन्होंने पकड़ लिया है वो मुस्मान और कृष्ण भी उंगली उठा के कहता है वो रात इसकी उंगली को तो जिन्होंने पकड़ लिया वो हिंदू और जिस तरफ ये उंगलियां उठती है उंगलियां हजार हो सकती है चांद एक है लेकिन सिर्फ अंग पकड़ने वाले लोग लगते हैं दुनिया में सिर्फ आदमी न कोई हिंदू न कोई मुसलमान शास्त्रों का साथ फास्टला और शास्त्र इशारे शास्त्र पकड़ने के लिए नहीं छोड़ देने के लिए है नाव सिर्फ ढोने के लिए नहीं यात्रा में सहयोगी बनने के लिए सब शब्द सहयोगी की तरह शुरू होते और दुश्मन की तरह छाती पे बैठ जाते हैं कोई सोचे कि हमारे बीच शब्दों के अतिरिक्त तो और कोई फासला है दुनिया में जितने झगड़े हैं शब्दों के अतिरिक्त तो, झगड़े का और कोई कारण है जितनी ये क्या है ये क्या हो सकती है लाख हो सकते हैं करोड़ हो सकते हैं एक एक आदमी की एक एक आइडियोलॉजी हो सकती जितने आदमी हैं, उतने विचार हो सकते लेकिन सत्य को का जो है लेकिन जो है इज़ उसको अगर जानना है तो मुझे सारे शब्द छोड़ देने पड़ेंगे। तो इससे बिना पड़ेगा को छोड़ कभी नहीं जान सकते। शब्द को जानने की दिशा में पहला जो बड़ा काम है वो शब्दों को शास्त्रों को संप्रदायों को सिद्धांतों को छोड़ देना जो इन जितनी जोर से सक रहेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसे जानना ही जो सत्य की इसलिए कोई परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि सभी परिभाषाएं शब्दों में होती हम नहीं होंगे तो भी सत्य होता पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था तो भी सत्य शब्द नहीं था लेकिन तब सत्य था कल ये हो सकता है कि सारे मनुष्य सुख हो जाए ना हो तो भी सत्य होगा चांद था जब इशारे करने वाले नहीं थे तब भी और इशारे करने वाले नहीं रह जाएंगे तो भी चांद होगा इशारों से चांद के होने का कोई भी अनिवार्य संबंध नहीं है हाँ चांद ना हो तो इशारे नहीं किए जा सकते लेकिन इशारे ना हो तो चांद हो सकता सकते सकते है सत्य था सत्य है सत्य रहेगा हम हो ना हो इससे कोई भेद नहीं पड़ जो है वो हमारे शब्दों को नहीं होता लेकिन हम अपने शब्दों के चश्मे से इसे देखना चाहते हैं तब कठना ही शुरू हो जाता हम सदा अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं और तब हमारी दृष्टि सत्य को वैसा नहीं देखने देती जैसा वो है वैसा बना देती है जैसा हम देखना चाहते हैं चीज हमारे ख्याल में नहीं है कि जब तक हमारी कोई दृष्टि और दृष्टि का मतलब हमारे सीखे हुए सब दृष्टि का और तो मतलब नहीं दृष्टि का मतलब है हमारे सीखे हुए सब हमारा सीखा हुआ ज्ञान ललने वो जो हमने जान लिया जो हमने सुन लिया है जो हमने कम लिया है वो हमारी दृष्टि को बनाता है उस दृष्टि के माध्यम से जब हम देखने चलते हैं, तो सब सत्य सत्य नहीं रह जाता बीच में एक पर्दा है और गरीब आदमी के बड़े दोनों से इच्छा थी की वो गायब खरीदे और कोई बहुत बढ़िया गायब खरीदे बहुत मुश्किल स्वरूप इकट्ठे करके गायब खरीदे लेकिन उससे पता नहीं था की राजा के घर की गायक गरीब आदमी के घर में कैसे रह सकती गाय को तो ले आया लेकिन गाय ने उस गरीब के घर का सूखा भूसा सूखा घास खाने से इनकार कर दिया तू हरी घास खाने की आदिती वो कीमती घास खाने के की आदित गरीब बहुत परेशान हुआ बहुत मनाया समझाया कहा माता सब तरह से उससे तर जोड़े लेकिन गाय बहुत सुनती घबरा गया में आदमी का जानकारों के बाबत उसके पास है और कहा मैं क्या करूँ मैं तो गरीब आदमी घास मेरे पास हरी घास मैं कहा गायल लेकर मुस्कुम में दो दिन से भूखी पड़ी उस बूढ़ा आदमी ने कहा तुम बाजार जा और उस हरे घर का चश्मा खिला और चश्मा गाय की आख पे चला चीजें हरी हो या न हो हरी दिख सकती फिर उसने कहा गाय को क्या पता चलेगा कि घास हरी हो गया नहीं सवाल गाय को हरी दिखनी चाहिए बात पता नहीं वो बात बाद चश्मा खरीद लाया उसको गाय के आंख को चकमा लगा दिया गाय वस्तु घास दिखाई पड़ रहा हम सारे लोग भी चश्मे चढ़ाए हुए हैं और चीजों को वैसा देख रहे हैं जैसे वो नहीं जरा सा चकमा बदले और चीज दूसरी दिखाई पड़ने लगती लेकिन एक बात ध्यान रहे जब तक चश्मा है तब तक चीजें व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ सकती जैसी वो है क्योंकि तो चश्मे कुछ ना कुछ करेगा और सब चश्मे रंगीन सब चश्मे रंगीन है क्योंकि सब चश्मे के व्यक्तियों के परंपराओं के द्वारा निर्मित हुए परंपराएं रंग देती है जब एक आत्मकर्ता में भारतीय तो वो ये है कि मैं खास तरह के देखने का मेरा ढंग जो और दूसरों का नहीं चीन के रहने वाले का नहीं है भारतीय मेरा एक खास तरह के देखने का ढंग भारतीय होने का क्या मतलब है जब एक आदमी कहता तो है हिंदू ईसाई बौद्ध तो ये कहता है की चीजों को देखने का बौद्ध उस परम्परा के चपने से मैं बोरती हूँ चीजों को जब एक आदमी कथा इस्लाम तो वो कथा मैं इस्लाम के चश्मे से देखता हूँ चीजों लेकिन कोई आदमी चीजों को तो देखने को राजी नहीं है जश्न को, को राजी है तो फिर सत्य को कभी भी नहीं सकता इस्लाम से जो देखा जाएगा वो वही होगा जो इस्लाम को देखा जा सकता है वो वही होगा जो तो जब हम चश्मों तो पर जोर देते हैं दृष्टियों पर जोर देते हैं सिद्धांतों पर जोर देते हैं परंपराओं को जोर देते जब तक, तक हमारी सत्य की खोज शुरू नहीं हुई तब तक हम ये कहते हैं सत्य को कैसा होना चाहिए ये हम पहले तय करते हैं सत्य को बिना जाने ये हम पहले तय करते हैं कि सत्य को कैसे होना चाहिए और उस तय करके फिर हम सत्य के पास जाते हैं सत्य वैसा ही हो जाता है क्योंकि हमारा चश्मा जिस रंग का है वैसा हमें कितने इसलिए दुनिया में कोई तीन सौ धर्मे और तीन सभी धर्म के मानने वालों को सत्य वैसा दिखाई पड़ता है जैसे मुझे आपसे चढ़ा हुआ चश्मा है जो आदमी यहाँ हरे रंग का चश्मा लगा के खड़ा होगा उसको सारी चीजें हरी दिखाई पड़ेंगी वो जो कहेगा की मुझे दिखाई पड़ रही है इसलिए मैं कैसे कहूँ की असत्य है सत्य है मुझे तो दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है इसलिए ज्ञान गया आदमी यह कहता है कि जो मुझे दिखाई पड़ता है वही सत्य है वो तो सत्य से भी ज्यादा अपनी दृष्टि की कीमत बता रहा है। और सत्य उसे दिखाई पड़ सकता है जो अपनी दृष्टि को छोड़ने को राजीव जो कहता है जो मुझे दिखाई पड़ता है वो नहीं जो है उसकी नजर फिक्र है सच की खोज की पहली शर्त है अपनी दृष्टि को छोड़ने की सामर्थ्य अपने शिखु में शब्दों को छोड़ने की हिम्मत अपने शास्त्र को अपने पंथ को अपने संप्रदाय को एक तरफ हटाने की तैयार तो हो जाता है वो आदमी स्थिति देख सकता है कि क्या है हम चीजें कभी नहीं देखते हमारा देखना सब बंधा हुआ देखना है। एक पत्थर रखा हुआ है एक बच्चे को बचपन से सिखाया गया है ये भगवान दूसरे बच्चे को बचपन से सिखाया गया है कि तो पुत्र ये भगवान नहीं है ये पाप है इसको भगवान मानना ये दोनों बच्चे उस पत्थर के सामने सुनते हैं एक हाथ जोड़ नमस्कार करता है दूसरा उस पत्थर को लाख मारकर तोड़ डालना चाहता है ये दोनों पत्थर को देख रहे हैं जो है एक देखना है भगवान जो उसने सीखा है और एक देखना है पाप जो उसने सीखा है इन दोनों की भूल एक है ये दोनों अलग अलग तरह के लोग नहीं है हम कहेंगे दोनों उल्टे हैं एक मारता है लात एक करता है पूजा दोनों उल्टे हैं दोनों उल्टे नहीं है दोनों बिल्कुल एक जैसे एक ने ये सीखा है दूसरे ने वो सीखा है दोनों अपने सीखने को मानते पत्थर को कोई देखने को राजी नहीं है कि वो क्या है पत्थर न तो आप और न भगवान पत्थर सिर्फ पत्थर है लेकिन उस पत्थर की सीधी सच्चाई को देखने के लिए अपनी दृष्टि से छुटकारा बहुत जरूरी नहीं तो एक पत्थर को तोड़ने में जान गवा देगा और दूसरा पत्थर को बचाने में जान गवा देगा दोनों से कोई उसको नहीं देखेंगे जो था। जो था था उसे देखते तो शायद दोनों हंसते और कहते कि हम दोनों पागल पत्थर पत्थर है न तो वो भगवान है और न ही वो पाप है कि तोड़ा जाए न वो पूजने योग है न तोड़ने योग ये कभी आपने सोचा की पूजा करने वाला तोड़ने वाला दोनों पत्थर नहीं देखते दोनों कुछ और देख रहे मूर्ति भंजक और मूर्ति पूजक दोनों ही पत्थर नहीं देखते एक मूर्ति देखता है भगवान की दूसरा मूर्ति देखता है चतानी की दो तो धनी जो होते मिटाधनी से पुण्य होगा एक को पूजने से पुण्य होगा लेकिन बेचारे पत्थर को कोई तो भी नहीं देखता मूर्ति पूजक मर जाएगा मूर्ति भंजक मर जाएगा और तब भी वो पत्थर इस दुनिया में होगा लेकिन तब वो क्या होगा भगवान होगा कि पुत्र तब वो सिर्फ पत्थर होगा वो अभी भी वही है उस पत्थर को पता भी नहीं है कि कोई मेरी पूजा करता है या कोई मुझे तोड़ने आता है अगर पत्थर को पता होगा तो बहुत हंसता होगा हिंदू पर बहुत हंसता होगा मुसलमान पर कि कैसे पागल हो मैं सिर्फ पत्थर हूं वही लेकिन हम जो है उसे कभी देखते ही नहीं हम तो जो देखने के लिए तैयार किए गए हैं वही देखते उन्नीस तो हिमालय की तराई में नील गाय नाम का जानवर होता है उसने खेतों में बहुत उत्पाद कर रखा बहुत नुकसान कर रहा कर उसकी संख्या बहुत बढ़ गई थी तो संसद में सवाल उठा कि नील नीलगा को गोली मारनी जरूरी हो गई लेकिन गाय शब्द उसमें जुड़ा है उसको गोली कैसे मारी जाए तो संसद में समझदार आदमी ने कहा कि उस बात को मत उठाइए पहले उसका नाम नील घोड़ा कर दीजिए फिर तो गोली मारना आसान हो संसद ने तय किया कि उसका नाम नीलगाय नहीं नील है और बाद उसके बाद उसको गोली मारी गई धड़ाधड़ नीलगाय मारी गई लेकिन किसी हिंदू ने ऐतराज नहीं कि उठाया कि उनकी नील घोड़े तो हिंदू को क्या मत नीलगाय मरती तो झगड़ा होता क्योंकि वो तो जो गाय का चश्मा था वो दिक्कत ना देता वो कड़ी कर देता फौरन झंझट लेकिन कोई झुंझुटिक नहीं हुई भे उसमें जरा और वो नील गाय बिचारी जो थी वही चाहे नील घोड़ा तो चाहे गाय उसे पता भी नहीं चला होगा कि संसद में हमारा नाम बदल के मारने की तैयारी कर रही उसको <laughs> कोई पता नहीं चला होगा कि आदमी कैसे खेल खेलता है लेकिन उसकी गांव में अगर वो नील गाय होती तो झगड़ा खड़ा होता नील घोड़ा हो तो झगड़ा खड़ा नहीं, नहीं होगा क्योंकि हम उसे तो देखते ही नहीं जो है हम तो वो देखते हैं जो हम चश्मा लगा लेते नील गायक थी तो हमारे धर्म का प्रतीक थी नील घोड़ा हो तो बात पता नहीं अगर हिंदू मुस्लिम गंगा हो तो आपकी चोटी उठा के चोटी देखी जाएगी अगर चोटी है तो मुसलमान मार डालेगा अगर चोटी नहीं है तो हिंदू मार डालेगा आपसे किसी को मतलब नहीं है अपने प्रतीक से मतलब है वो तो चोटी है वो जने हो अपने प्रतीक से मतलब है आदमी को कोई नहीं देख कि जो वो खड़ा है उस आदमी से किसी का कोई संबंध नहीं है अपना इमेज हम आदमी पर आरोपित करते और उसके माध्यम से देखते हम कभी भी सत्य को नहीं जान सकते हैं जो आदमी एक प्रतिमा के माध्यम से जीवन को देखता है वो सत्य को कभी नहीं जान किसी आदमी ने कह दिया कि मैं ये आदमी मुसलमान है बस आपने मुसलमान की एक धारणा बना रखी है अब आप उसी धारणा से मुझे देखेंगे अब जो मैं हूं वो आप कभी देखने वाले नहीं मैं दिखूंगा ही नहीं आपको और ये ध्यान रहे मुसलमान नंबर एक मुसलमान नंबर दो एक से आदमी नहीं मुसलमान नंबर तीन तीसरे तरह का आदमी मुसलमान नंबर चार चौथे तरह का आदमी मुसलमान जैसा कोई भी आदमी नहीं है एक एक आदमी इंडिविजुअल है लेकिन जैसे ही उन्होंने कह दिया मुसलमान इंडिविजुअल खत्म हो गया व्यक्ति के कोई गया, टाइप एक इमेंट खड़ा हो गया कि मुसलमान यानी क्या मुसलमान यानी क्या जो आपने सीखा मुसलमान के बाबत वो और ये आदमी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा तो वैसा ही दिखाई पड़ेगा और इस आदमी के साथ आप जो व्यवहार करेंगे वो इस आदमी के साथ नहीं है वो उस आदमी के साथ है जिसको आप सोच रहे हैं कि ये है इसलिए दुनिया में हम आदमियों से भी नहीं मिल पाते सबसे से मिलना तो बहुत दूर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भी मिलन नहीं हो पाता हर आदमी अपनी इमेज से मिल रहा है हर आदमी इमेजिनेशन से घिरा हुआ है कल्पना से घिरा हुआ है दुनिया सत्य की बहुत दूसरी है एक आदमी गेरुआ वस्त पहने खड़ा हुआ है आप फौरन झुक तो उसके पैर छू लेंगे ये आदमी गेरुआ वक्त पहने हुए नहीं खड़ा है, और आप बूढ़ के पैर छूने वाले नहीं आपने किसके पैर छूए आदमी के, के जो है या आपकी गेरुआ वक्त के प्रति एक धारणा है उस धारणा के आप पैर छू रहे आदमियों से किसी को कोई मतलब नहीं है ठक्कर बापा के जीवन में अगर पकड़ था तो अहमदाबाद आ रहे थे कब्जा बनाए हुए लेटा हुआ आराम से अखबार पड़ रहा है ठक्कर बापा ने मुझसे कहा कि मेरे भाई बूढ़ा आदमी हो तो मुझे थोड़ा बैठने चुपरा बात मत करना बैठने बैठने की दूसरे डब्बे में चढ़ा जी बात उसने लौट के भी नहीं देखा कि कौन है अखबार पढ़ रहा और बगल में बैठे हुए अहमदाबाद में बड़ा अच्छा आदमी बड़ा अद्भुत आदमी इसका सुनने मुझे भी जाना है तुम भी चलोगे और ठक्कर के पीछे खड़े जिनसे होता था गुंडे प्पा सम चुपचाप कर बाने की बात कर रहा किस चक्कर पापा को देखने जा रहा है और ये जाएगा प्रभावित होकर लौटेगा का आदमी और बगल में खड़ा था जिसको बैठने भी नहीं दे रहा जो है उसकी तरफ हमारी कोई नजर नहीं हमारी नजर वहां भटकी है जो हमने सोच रखा हम सब अपने चश्मों से बंधे हुए लोग जिंदगी के सब पहलुओं पर हमारे चश्मे महत्वपूर्ण है सत्य महत्वपूर्ण ही अभियान रहे जिसके लिए चश्मे महत्वपूर्ण है वो सत्य को कभी भी नहीं जान सत्य की खोज में पहला त्याग है चश्मे का त्याग बहुत मुश्किल है क्योंकि दृष्टि का त्याग सत्य कठिन बात है क्यों कठिन बात है क्योंकि दृष्टि को हमने इतने प्रगाता से सीखा है कि हमने और दृष्टि में कोई फर्क नहीं रह गया अगर आपसे आपकी दृष्टि छीन ली जाए तो आप कहोगे कि मैं तो मिट गया मैं तो बचा ही नहीं फिर मैं क्या रहा आंख और आपकी दृष्टि बिल्कुल एक हो गए हैं तो दृष्टि को छोड़ना और करीब करीब मरने जैसा लगेगा और इसलिए ये समझ लेना कि सत्य की दिशा में वही बढ़ते हैं जो अपने को छोड़ने और मरने के लिए तैयार जो कहते हैं कि तो वही जानेंगे जो है बड़ा कठिन है कल एक मुसलमान ने आपको धोखा दे दिया था फिर आज एक मुसलमान मिलता है तो आपका मन करता है मानने का ये भी धोखा देगा क्योंकि मुसलमान ने धोखा दिया था लेकिन ये दूसरा आदमी ये दूसरा हिंदू है दूसरा ईसाई है दूसरा जैन है ये वही आदमी नहीं इसका मतलब ये है कि कल जो आपने सीखा था उसको बीच में मतलाइए उसको हटाइए क्योंकि बिल्कुल दूसरा आदमी है इससे उस आदमी का कोई संबंध नहीं जिसको आपने कल जाना उससे उसके बाबत कोई नतीजा नहीं आया बड़ी कठिन दुनिया दूसरा था ये तो ठीक है मैं आपसे कल मिला आज मिल रहा हूँ नहीं 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया धंधा बहुत बहगी बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने पर थूक दिया बहुत गुस्से में था बुद्ध ने अपने चादर से थूक पहुँच लिया और उस आदमी से कुछ और कहना है बुद्ध के पास बैठे वृक्षों को आग लग गई उन्होंने पागल हो गए हैं वो आदमी थूक रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं और कुछ कहना बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूँ याद वो कुछ कहना चाहता है लेकिन इतने भाव हैं उसके शब्दों से नहीं कह पाता है इसलिए थूक के समझ गया हूं उसकी बात इस आदमी को देखो इस आदमी इतने जोर से भरा हुआ है किसी बात से कि बेचारा शब्दों से नहीं कह पाता है इसलिए थूक के चेहरा मैं इसे देखा आदमी जैसे बिना चश्मे के देख रहा है जिससे सीधा देख रहा है लेकिन बुद्ध कैसे शान बोला कि हमारे बर्दाश्त के बाहर वो आदमी तो हैरान हो गया जिसने फूका तो चला गया रात भर सो नहीं सकता दूसरे दिन क्षमा मारने आया उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए रोने लगा ले बुद्ध ने कहा जब हो गया वो आदमी जिस तो कल नाराज हो गंगा में कितना पानी रह गया कभी फूक नहीं रहा था आज और मैं तुमसे कहता हूँ इसका मन कभी भाव से भरा है कि कह नहीं पा रहा ये कुछ कहना चाहता है वाद में वो आदमी कहने लगा मुझे माफ दुखने का पागल किसको कौन माफ करे 24 घंटे में मैगी बदल गया सूगी बदल गया अब दोनों घटनाएं जा चुकी वो कोई भी नहीं है सुनिया कौन किसको माफ करे अब मैं वो तो नहीं हूं जो चौबीस घंटे पहले तू आया था तब था अगर मैं अब भी वही हूं तो मैं मरा हुआ मरा हुआ नहीं बदलता है जिंदा तो बदल जाता है जिंदगी का मतलब तो बदल जाने जिंदगी का मतलब है और तू भी अब वही नहीं है सोच लौट कर देख तू अब जो कहा है जो छूट गया था मेरे ऊपर तू बिल्कुल तो उसका हाथ नहीं है इसलिए वो दोनों अभियोग है वो जा चुके पानी तो खींची हुई लकीरों की तरह में गए मैं तुझे देखू तू, तू मुझे दे ज्यादा उचित है उन, उनको जो अब रहे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन वो आदमी कहता है, नहीं मुझे माफ कर दोस्तों कभी रुका हुआ है। ये मुझे नहीं देख रहा ये चौबीस घंटे पहले उस आदमी को देख है जिसको पर फूक गया ये अपने को भी नहीं जान रहा है जो ये अभी है ये अपने को नहीं जान रहा है चौबीस घंटे पहले जब छूट गया ये दूसरा आदमी हो गया तुझे मैं कैसे माफ करूं तू वो है नहीं जो थूक गया तो जो गया था वो वो वो नहीं नहीं सकता, वो नहीं सकता, वो नहीं जिसने क्रोध किया था वही क्षमा नहीं आया मांगने का व्यक्तित्व व्यक्तित्व नहीं क्रोध का एक आदमी और दो आदमी में तो भेद है ही एक आदमी में भी एक क्षण के बाद भेद है लेकिन हम वही, वही देखते जो हमें परसों देखा जो बीत गया वो जश्न हमारी आंखों का लग जाता है हम उसी जिंदगी को देखते चले जाते ले आए थे 20 साल पहले या जो पत्नी 20 साल पहले आपको पति बना कर ले आई थी शायद ही आपने 20 साल में उसे गौर से देखा गौर सब जो औरत अब कहा है जो आप लाए थे वो आदमी अब कहा है जो आप लाए सब बह गए लेकिन धारणा बढ़ी रुकी चीजें बड़ी अटकी और हम उसी से और उसी के पास जी रहे स्मृति के और कहीं भी नहीं रह गया रोज सब बदल जाता है रोज सब बदल जाता है कोई भी ठहरा हुआ नहीं जिंदगी एक बहाव है सत्य को वे जान सकते हैं जो बहाव के साथ खड़े हो जाते हैं और पिछली दृष्टि को बह जाने देते हैं रुकने नहीं देते लेकिन तो हमारी सारी दृष्टियां अटकी नहीं जीवन के सत्य को जानने के लिए इतना निर्मल होने की जरूरत इतना इनोसेंट से जो कि दर्पण आपने सब देखा फोटोग्राफ और दर्पण में कुछ फर्क पड़ता है फोटोग्राफ पकड़ लेता है जो भी उसे दिखाई पड़ता है फिर उसे छोड़ता नहीं फोटोग्राफ की दृष्टि होती है इमेज होता है फोटोग्राफ बहुत सेंसिटिव है जो चीज दिख रही होती एकदम पकड़ लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं फिर वो उसको पकड़ जीता है फिर जिंदगी भर वो उसी को पकड़े जाएगा बहुत चित्र निकलेंगे फिर इसके सामने से सूर्य उगेंगे और चांद निकलेगा और पक्षी उड़ेंगे लेकिन नहीं अब वो नहीं पकड़ेगा उसने जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया, इसलिए फोटोग्राफ मर जाता है दर्शन मरता नहीं वो भी देखता है फोटोग्राफ से भी ज्यादा साफ देखता है लेकिन पकड़ता नहीं है सामने से बीत जाते हैं खाली हो है फिर नए चित्रते हैं उनको देखता है फिर दर्पण खाली हो जाता दर्पण रोज खाली हो जाता है प्रतिपल खाली हो जाता है इसलिए दर्पण रोज दर्शन करता है क्योंकि तो दर्पण दृष्टि नहीं मानता दर्पण पकड़ने में हम सब फोटोग्राफ जैसे लोग हैं हमारा जो माइंड है वो जो पकड़ लेता है तो पकड़ ही लेता फिर उससे छूटता नहीं और इसलिए हमें सत्य का कभी पता नहीं चलता जो हमने पकड़ रखा है उसी के मार्गदर्शन से हम जिंदगी को देखते रहते सत्य को जान सकते हैं वे जो फोटोग्राफ की तरह व्यवहार नहीं करते खोपड़ी से जो खोपड़ी से दर्पण की तरह, तरह व्यवहार लेते हैं जिनकी आंखें पकड़ती नहीं खाली जिनकी आंखें मिरर लाइफ, चीजें बदल जाती है और आंखें खाली हो जाती है लेकिन नहीं ये मुश्किल है बहुत हम सब अकल जाते वो आदमी बचपन की याद करता रहता है, है दिन। त्रह तो बूढ़ा हो गया लेकिन स्मृति में वो बच्चा बना रहता है वो बूढ़ा हो गया लेकिन स्मृति में जवान बना रहता है और उन, उन जगह अटका रहता है जहां वो कभी था अब वहां नहीं है अब सब बदल चुका है सब जा चुका है सब खो चुका है तो नेपोलियन हार गया दो तो सेंट हेलिना के एक छोटे से जीप पर कैद कर दिया गया सम्राट था घास में रूंगी में नहीं डाली गई दीप पर कैट कर दिया दीप के बाहर कहीं जा नहीं सकता था दीप पर था पूरे पर लेकिन पहले दूसरे दिन ही सुबह आज रात बंद किया गया दूसरे दिन सुबह अपने डॉक्टर को सांस ली घूमने निकला ले गे तो एक छोटी सी पगजंडी पर एक घास वाली औरत घास का चली आती रास्ता खतरा है डॉक्टर चिल्ला के कहता पागलियन का ख्याल करता। अब, अब को देख के कोई भी नहीं हटेगा हटने की कोई जरूरत ही नहीं वहां गया जब मैं पहाड़ को कहता हट जाओ तो हट जाता अब हमें हट जाना चाहिए नेपोलियन पर गंदी से उतर के नीचे खड़ा हो जाता है डॉक्टर के तरह क्या कहते हो तो क्योंकि तो डॉक्टर को पता नहीं सब कुछ तो बदल गया लेकिन नेपोलियन का माइंड ज्यादा मोरल लाइफ मालूम वो कहता है अब घास वाली के लिए मुझे हट जाना चाहिए वो वक्त गया जब मैं संग्राटों को कहता जो हट जाओ ये दिमाग ये चित्र की बात इसे पीछे सब कुछ गया अब नहीं है कुछ अब उन चीजों को फिर सीधा साफ देख सकते सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं रखी है और आप चले जाएंगे और देख लेंगे इस मत सत्य है पूरा जीवन का सतत अनुभव सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं हम गए हो पाया पर्दा और दर्शन कर लिया सत्य का सत्य का अर्थ है पूरे जीवन का शान संचय सत्य का अर्थ है पूरे जीवन की अनुभूति की उपलब्धि और पूरे जीवन की अनुभूति की उपलब्धि बहुत डायनेमिक स्थेटिक नहीं है तो रोज रोज जानना पड़ता है रोज रोज भूल जाना पड़ता है रोज रोज जानते जानते क्षण ऐसा आता है कि जीवन के प्रत्यय का बोध हो जाता है कि क्या है जीवन लेकिन उस जीवन के प्रत्यय के बोध के लिए जरूरी है कि हम जीवन के साथ हो हम हमेशा जीवन से पीछे होते हैं हम एक स्मृति में होते हैं जीवन सदा आग्रह होता है शुक्रात मरने के करीब था उसको जहर दिया जा रहा अब जिस आदमी को जहर मिल अगर आपको जहर मिल होता तो आप क्या सोचते क्या करते आप पड़े हुए हाथ पर और जहर तैयार किया जा रहा है बस आगे घड़ी में जहर आपको आप क्या सोचते सोचते बचपन की सोचते जवानी की सोचते मित्रों की सोचते उस सब की जो था वो घबराते कि सब छूट जाएगा सब छूट जाएगा मैं मरा मैं अब जिंदगी हंसते गई लेकिन सुखराज मित्र रो रहे हैं उसके पास बैठकर उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते सुखरात कहते हो तो किस रोते हो <laughs> किस रोते हो तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए सुखराज ने कहा कि जो मैं था जिसके लिए तुम रोते हो वो तो सभी लगा चुका वो मरेगा नहीं वो तो मर ही चुका वो तो अब है ही जो इस मेरे तो कभी स्मृतियां और सुकरात बाहर जाता सुखरागल और गिरे तुम क्यों बाधा पूछते हो तुम्हारा मतलब क्या है तो सुखराट कहता है की मैं तो जानने को आ सकू की ये मौत क्या है मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम जहर ले आओ मैं उस मौत को जानना चाहता हूँ ये मौत क्या है। मेरा मन बिल्कुल तैयार है मेरा मन खाली है मेरे मन में कुछ भी नहीं है जो हो चुका जो जा चुका जो हो रहा है उसको मैं जानना चाहता हूँ तुम जल्दी ज़्द कि ये मौत क्या है अब ऐसा आदमी कभी मर नहीं सकता जो मौत के सत्य को जानने के लिए भी इतनी तैयारी दिख लेकिन अधिक लोग मौत को बिना जाने मर जाते हैं इसलिए बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं अधिक लोग मौत को बिना जाने मर जाते हैं क्योंकि अधिक लोग जीवन को ही बिना जाने मर जाते हैं मौत को जानना तो मुश्किल है जो जीवन को ही नहीं जान पाता है जीवन को ही हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड का फोकस अतीत में लगा रहता है और जिंदगी हमेशा वर्तमान में मन हमेशा पीछे देखते रहता और जिंदगी अभी हेगी और नही इसी बात हाँ जब बीत जाएगा ये क्षण तब हम फिर इस पर तो फोकस लगा लेंगे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तब आप और बातें सोच रहे होंगे और मैं बोल के गया कि मैंने जो बोला वो आप सोचना शुरू कर देंगे मान लब आप जब मैं बोल रहा था तब कुछ और सोच रहे थे सोच रहे थे जो बोल रहा है गीता सम्मेलन खाता है कि नहीं यहाँ आदमी जो बोल रहा है हिंदू धर्म के पक्ष में विपक्ष में यह आदमी जो बोल रहा है ठीक है कि गलत आप सोच रहे थे सब आप चुप गए और फिर तो तो आप सोचेंगे इस आदमी ने ये कहा ऐसा नहीं ये कहा तब फिर मैं इन पीछे लगा और तब जिंदगी जहां से आती है वही से हमारा संपर्क नहीं हो पाता हम अतित नाट के रह जाते हैं जिंदगी अभी ऐसा जीवन भर चलता है हम जीवन भर चूक जाते हैं और नहीं जान पाते कि सत्य क्या है फिर किताबों में पढ़ते हैं फिर लेते हैं, और शब्दों को सत्य मान लेते हैं जीवन से जिन्हें सत्य नहीं मिला उन्हें शास्त्रों से कैसे मिल सकता है और जिन्हें जीवन से मिल जाता है उन्हें शास्त्रों से सत्य की जरूरत क्या है इतना विराट जीवन हमें सत्य नहीं दिखा तो किताबें आदमी के हमें सत्य दिखा दूंगी जगन्नाथ ने, ने एक संस्मरण लिखा।, लिखा है लिखा है पूर्णा की रात में एक दसरे पर, पर एक नाव में एक किताब पढ़ता सौंदर्य शास्त्र पर एथेटिक्स पर एक शास्त्र पढ़ता अब देखिए मजा पूरे चांद की रात झील है नाव है, है अकेले है बताया इसके कि देखें कि सौंदर्य क्या है पढ़ते हैं सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब सौंदर्य चारों तरफ बरस रहा है सौंदर्य पूरे वक्त झर रहा है लेकिन बजरे में बंद करके द्वार दरवाजा मोमबत्ती जला पढ़ रहे हैं वो सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं सौंदर्य शास्त्र की किताब में कि सौंदर्य क्या है डेफिनेशन क्या है सौंदर्य की और सौंदर्य बरस रहा है बाहर और बुला रहा है गाओ आओ, आओ चिल्ला रहा है लेकिन वो नहीं सुन रहे थे तो कि किताब पढ़ने वाला जिंदगी को कभी नहीं सुनता हुए उस मद्दी में पीली से रोशनी में धुआं मोमबत्ती में पढ़ रहे सौंदर्य क्या दो बजे रात गई है में किताब बंद कर दी है फूक मार के मोमबत्ती बुझा दी है और रविन्द्रनाथ ने लिखा अपनी गायरी में दंग रह गया जैसे ही मोमबत्ती बुझी रंध्र रंध से बजरे के द्वार द्वार खिड़की खिड़की से चांद की रोशनी भीतर भर आई नाचने लगी चांद की रोशनी भीतर है चांद की रोशनी, रोशनी मोमबत्ती बुझी तो चांद भीतर आ गया जरा जरा से खेत से भी रोशनी आ गई भीतर अरविंदनाथ ने लिखा कि तो ने ने की मैं भाग आऊंगा बाहर आया क्योंकि वो जो छोटी सी रोशनी भीतर आई थी उसने निमंत्रण दिया कि बाहर मालूम और क्या हो बाहर आकर देखा तो पूरा चांद पर खड़ा सारे आकाश में मोन सन्नाटा सारी जीव नर्गन बन गई सारी जीव पर चांद दिखा हुआ सौंदर्य था यहाँ करने लगे मैंने अपना सुर दिया कि मैं पागल एक किताब खोल के मोमबत्ती में पढ़ता था कि सौंदर्य क्या फिर तो लिखा है तो उस दिन से सौंदर्य की किताब नहीं खोले क्योंकि तो सौंदर्य की किताब खुल गई फिर नहीं पढ़ने गया किताबों की सौंदर्य कहाँ है क्या है फिर जिलिया सौंदर्य को और देख दिया सौंदर्य को और जान लिया सौंदर्य को फिर नहीं उठाई किताब जो अधूरी रह गई थी उसे अधूरा छोड़ दिया जिंदगी है सत्य सच। सत्य के लिए किताबों में नहीं सत्य के लिए गुरुओं के पास नहीं सत्य के लिए दुकानों में नहीं और सत्य के लिए मंदिरों मस्जिदों में नहीं सत्य है जिंदगी में जीवन ही सकते हैं, लेकिन उसे देखने में वे नहीं समर्थ हो पाते है जो किसी भी तरह का चश्मा कोई धारणा कोई कंसेप्ट कोई की अतीकाश लेके जिंदगी के पास नहीं जाते तो जिंदगी के पास ऐसे जाते हैं जिससे दर्पण तो खड़े हो जाते हैं जिंदगी के सामने और जिंदगी के प्रतिफलन को बनने देते हैं अपने भीतर और पकड़ते नहीं कोई जो बीच जाता है बीच जाता है जो आ जाता है उसका स्वागत है जो चला जाता है उसकी विस्मृति और जब कमल ऐसे दर्पण की तरह जिंदगी को देखता हुआ और गुजरता है प्रतिपल दुख में सुख में प्रेम में घृणा में क्रोध में शांति में अशांति में तनाव में जिंदगी में मृत्यु में जो तृपी दर्पण की तरह गुजरते चले जाते हैं और जीवन की पूरी संरचना को अनुभव करते हैं वो जान लेते हैं कि सत्य क्या है सुबह इसके कभी कोई सत्य नहीं जाना गया सत्य को जानने का अर्थ है स्वयं को दर्पण की तरह बना और दर्पण की कोई दृष्टि नहीं दर्पण ये नहीं कहता कि ऐसे हो जाओ दर्पण कहता है जैसे हो हम वैसे ही देखेंगे हम नहीं कोई आग्रह करते दर्पण का कोई आग्रह नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ सत्याग्रह शब्द बड़ा झूठा शब्द है सत्य का कोई आग्रह नहीं होता अनाग्रह वृत नहीं सत्य का अनुभव होता सत्याग्रह शब्द बड़ा गलत शब्द है बड़ा उल्टा शब्द सत्य का आग्रह सत्य का आग्रह होता ही नहीं जहाँ आग्रह है वहाँ सत्य नहीं होता क्योंकि आग्रह का मतलब है की मैं कहता हूँ ऐसा सत्य है अनाग्रह अनाग अनाग्रह चित पक्षपात सुन जिसका अपना कोई मत नहीं कोई पक्ष नहीं कोई धारणा नहीं जो कहता है मैं एक खाली दर्पण हूं उसके जीवन में उपलब्धि होती है सबसे इस दर्पण की जो मैंने बात कही इस दर्पण को ही समाधि कहते हैं इस दर्पण जैसे चित्त का नाम समाधि चित्त है और समाधिक चित्त के द्वार से जो उपलब्ध हो जाता है उसका नाम सत्य है। प्रत्येक को अपना ही खोजना पड़ता है ये उधार नहीं मिलता ये नहीं है ये कमोडिटी ऐसी नहीं है कि कोई किसी को देंगे प्रत्येक को स्वयं ही जानना पड़ता है असत्य दूसरे से मिल सकता है सत्य स्वयं से ही खोजना है बल्कि सत्य तो यह है कि दूसरे से जो मिलता है वो दूसरे से मिलने के कारण असत्य हो जाता है वो उसके पास सत्य रहा हो, ये हो सकता है कृष्ण ने जो जाना वो सत्य हो आपको जैसे ही मिलेगा असत्य हो जाएगा वो जो हस्तांतरण है उसकी प्रक्रिया में ही वो नष्ट हो जाता इतना है इतना सूक्ष्म है इतना सरल है इतना जीवंत है कि देते देते ही मर जाता है दिया नहीं जा सकता सिर्फ लिया जा सकता है खुद व्यक्ति बने दर्पण की तरह तो जान सकता नहीं तो नहीं जान सकता है ऐसे ही जैसे कि हम किसी अंधे को प्रकाश के बावजूद कुछ कहें तो हम कह सकते हैं लेकिन अंधे तक कुछ भी नहीं पहुंचता तो कि आपने क्या कहा समझ में कुछ भी नहीं आता कि प्रकाश यानी क्या कैसे आ सकता आख ही देख सकती है अंधी आंख को आंख कालू समझाया जा सकता तो हम इतना कर सकते हैं अंधे की आंख के इलाज का उपाय करें ये तो हो सकता है आख वाले अंधे के लिए सहयोगी हो, हो सकते है इलाज की दिशा में लेकिन प्रकाश का ज्ञान देने की दिशा में सहयोगी नहीं हो सकते इसलिए बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही है बुद्ध ने कहा उपदेशक नहीं एक उपचारक है से कोई पूछने आता कि सत्य क्या है तुम कैसे मत पूछो क्योंकि ये तो कहा नहीं जा सकता हो कहा भी जाए तो समझा नहीं जा सकता समझ भी लिया जाए तो हमेशा गलत समझ लिया जाता तुम ये मत पूछो कि सत्य क्या है तुम तो ये पूछो कि आंख क्या है जिससे सत्य जाना जाता है जब मुझे आज कहा कि सत्य की खोज पर कुछ तो सत्य की कोई खोज नहीं होती आंख की खोज होती प्रकाश की कोई खोज नहीं होती आंख की खोज होती आठ है तो प्रकाश है आंख नहीं है तो प्रकाश नहीं है होगा प्रकाश लेकिन जिसके पास आंख नहीं है उसके लिए प्रकाश का क्या मतलब सारी दुनिया कि प्रकाश है और मेरे पास आंख नहीं सुनूंगा लेकिन कोई अर्थ नहीं रखती बात इतनी कठिनाई है अंधे आदमी को जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम अंधे नहीं है अंधेरादमियों को प्रकाश तो बहुत दूर अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता है अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए अंधेरा भी आंख का अनुभव है अंधे आदमी अंधेरा भी नहीं दिखता आप ये मत सोच रहे हैं अंधेरे में रहता है अंधेरा भी प्रकाश का ही अनुभव है जिसको प्रकाश दिखता है उसी को अंधेरा भी दिखता है अंधेरादमी को अंधेरे का भी कोई पता नहीं है क्योंकि पता होने के लिए आंख चाहिए अंधेरे के पता होने के लिए भी आप चाहिए तो जिसे अंधेरे का भी पता नहीं है उसे प्रकाश का क्या हम ज्ञान दे पे? अगर हम उससे यह कहें कि अंधेरे से उल्टा तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे अंधेरे का पता नहीं अंधेरा क्या है तो जब हम सुनते हैं उन लोगों की बातें जो कहते हैं कि परमात्मा असीम है हमें सीमा का ही अनुभव नहीं असीम का क्या अनुभव वो कहते हैं परमात्मा ज्योतिर्मय है परमात्मा परम चेतन चेतन ने हमें ही हमें तो पदार्थ का का अनुभव नहीं परम परम वो कहते हैं परमात्मा जीवन है हमें मृत्यु का तक पता नहीं परम जीवन का हमें क्या पता होगा शब्द रह जाते हैं थोड़े चली हुई कारतूस जैसे होती है। कोई जान नहीं बस है कारतूस वैसे शब्द हमारे हाथ में रह जाते हैं छोटे बुमानी उन शब्दों को तो लेकर हम डबलते जगड़ते रहते हैं और सोचते हैं कुछ निर्णय हो जाएगा कितने भी अंधे आपस में लड़े और तय करें प्रकाश का कोई निर्णय नहीं होता है आँख खुलनी चाहिए और आखर लाइक माइंड एक दर्पण जैसा चित्त वो है आँख सत्य के लिए और जिसकी आँख खुल जाती देता है और जानते ही जीवन दूसरा हो जाता है सत्य को जानते ही जीवन सत्य हो जाता है सत्य को बिना जाने जीवन असत्य ही रहता है चाहे हम कितने भी उपाय करें इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को, को, को पाने के लिए आप जीवन बदलने में व्यर्थ है आप जीवन बदल ही नहीं सकते सत्य को पाए बिना सत्य को पढ़ने से जीवन बदलता है जीवन की बदलाव से सत्य नहीं मिलता सत्य के मिलने से जीवन बदलता है और जो आज वो सत्य को बिना पाए जीवन को बदलने की कोशिश में रोकता है वो तो कितना ही जीवन को बदले वो जीवन भी असत्य जीवन नहीं होता है अगर वो प्रेम भी प्रकट करे तो असत्य होगा अगर वो अहिंसक भी बन जाए तो भीतर हिंसा हो। होगी अगर वो सही बन जाए तो पीछे बात न होगी अगर वो भ्रमचर भी साधे तो चित्त में सेक्सी चलता रहेगा सत्य को तो जाने बिना सारा का सारा जीवन ही असत्य होता है चाहे हम कुछ भी करें अंधा आदमी कुछ भी करे टकराएगा चाहे बाएं टकराए और चाहे दाएं टकराए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आगे टकराए चाहे पीछे टकराए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंधा आदमी टकराएगा जी टकराट बिल्कुल स्वाभाविक है वाला आदमी नहीं टकरेगा नहीं टकरा आंख वाले उतना वो स्वाभाविक है जितना अंधे के लिए टकरा सत्य की उपलब्धि जीवन का रूपांतरण है वो जीवन को सत्य कर जाती और जीवन जब तक सत्य नहीं है तब तक, तक आनंद भी नहीं असत्य के साथ कोई आनंद नहीं अन्यपन के साथ कोई आनंद नहीं अंधपन ही दुख है असत्य ही दुख लेकिन क्या करें फिर सबसे की खोज में जीवन की बदलने की बात में नहीं करता जीवन को देखने की दृष्टि बदलने की बात है और वो दृष्टि जितनी सांची साफ पक्षपात रहे दृष्टि मुक्त दृष्टि सात शब्द से मुक्त अतीत से मुक्त अभी और यहां जो है उससे देखने की जितनी निर्मलता हम साथ पे चले जाए उतुजिए वो खुलेगी वो आगी खुले और जान लेंगे जो है जो है उसी का नाम सब देखी सी बातें कल और आज कुछ औरत के सामने बातें हो सकेंगी नहीं मेरी बातों से लेकिन समझ में नहीं आ जाएगा मेरी बातें किसी काम की नहीं है बहुत हम कुछ इशारे बन सकते हैं और इशाने छोड़ देने के लिए होते उन्हें पकड़ा क्यों वो बेकार हो जाते प्रेम शांति से सुनाओ सुधा मिली थे अंत में सबके देखकर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हूँ मेरे बड़ा जीवन